रात एक बजे अमित अपने कमरे में सोने पहुंचा प्रिया को इसी समय वह याद कर पाता था उसके पत्र का स्मरण आया तो उसे लिखने बैठ गया मेरी अपनी प्रिया ढेर सा प्यार आधी रात बीत चुकी है अभी आकर अपने बिस्तर में बैठा हूं अभी तक देव के कमरे में था उसे खून चढ़ रहा है मैं भी बैठा था वीणा भाभी और मम्मी के साथ पिछले दो दिनों में उसमें काफी परिवर्तन आया है उसकी दशा कभी बिगड़ती है कभी ठीक हो जाती है हरदम बाबा भूतनाथ को याद करते रहते हैं आज उन्होंने संदेश भिजवाया है संदेश मिलने के बाद तो वह अधिक आशान्वित हो गया है बाबा सत्ताईस तारीख को आ रहे हैं और उनका यही संदेश आया है कि देव को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं उसके कष्ट का निवारण होगा और ऐसे में चुप होकर अपने से जो बन सके वही करना ही बेहतर है बाबा इतने निश्चय से कह रहे हैं तो कोई कारण होगा ही इसलिए धैर्य से देख लेंगे कि क्या होगा ऐसे ही शांति से उसका समय बीतना चाहिए। देव के सिर के ट्यूमर का आकार भी अब कुछ कम हो गया है। यदि यह शुभ का प्रतीक है, तो यह सब वीणा भावी की तपस्या का फल है। और धैर्य में, सेवा भाव में, जिंदगी की कीमत को समझने में, मैंने उन्हें अपना गुरु मान लिया है। जानता हूं तुम आजकल इसी कारण से उदास रहती होगी। ऐसे में हम दोनों यदि होते तो शायद हमारी उदासी एक दूसरे की निकटता को पाकर कुछ कम हो जाती अभी ऊपर बैठा रहा तो वीणा भाभी को सुला दिया था कल रात भी नहीं सो सकी थी वह देव भी दवा की खुमारी में था ऐसे में खून की बोतल से निकलती हर बूंद को देखते हुए कभी दीवार की तरफ देखता था कभी तुम्हारी मम्मी की तरफ जो ऊंग रही थी लेकिन मेरे बार-बार कहने पर भी नहीं उठ रही थी और कभी तुम्हें याद करता था मेरी प्रिया मुझे बहुत याद आ रही थी लेकिन मैं उससे अभी नहीं मिल सकता इसलिए यहां रहते हुए भी मैं अपनी प्रिया को अधिक से अधिक याद करता रहता हूं इतना याद करता हूं कि उसकी याद मेरी नस-नस को मेरी आत्मा को उसके नाम से तृप्त कर देती है इसी के साथ सिर्फ तुम्हारा अमित 27 तारीख सुबह देव ने रह रहकर एक जिद शुरू कर दी थी वीणा कैसे पूरी करती उसकी जिद मां निर्मला ने सुना निकट चली आई देव के बोली देव जी कैसे कह रहे हैं आप आपकी इस दशा को देखते हुए यह कैसे संभव है मेरी दशा ऐसी है तभी तो कह रहा हूं देव ने फिर दोहराई अपनी बात आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे वीणा थी कि देव के आंसू पोंछती लेकिन अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी अमित मान जाएगा क्या प्रिया तो मानेगी नहीं क्या इस समय उचित लगेगा उन्हें अपनी सोचने की मां ने पुनः कहा मेरी इच्छा है मेरी अंतिम इच्छा दोनों मुझे इतने प्रिय हैं कि उन दोनों को मैं इकट्ठा देखना चाहता हूं फिर कुछ रुक कर बोला मैं अब नहीं रहूंगा वे दोनों ही वीणा का ध्यान रखेंगे मेरे बाद कैसी बात कहते हो देव तुम ठीक हो अभी वीणा पूरी बात नहीं कर पाई थी कि देव ने टोक दिया उसे अब इस भ्रम में ना रहो वीणा अब मुझे कोई नहीं रोक सकता अब मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है अमित प्रिया तुम्हारे लिए एक हो जाएं मेरी आंखों के सामने देव निढाल हो गया मां निर्मला रोने लगी कैसी विवशता थी उसके सामने देव की दशा को देखकर कुछ बोल नहीं पा रही थी देव से लड़ना चाहती तो भी शब्द नहीं थे उसके पास कैसा हक था उसे उन सब पर किस जन्म का ऋण था देव का उनके परिवार के ऊपर कि वे सब इतने थोड़े समय में उससे इतने बंद गए थे कि उससे स्वयं को अलग नहीं कर पा रहे थे देव के रूप ने उन्हें इतना अधिक सम्मोहित कर लिया था देव निर्मला की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा था क्या था उसके मन में कोई न जान पाया अपने जीवन से बहुत प्यार था उ बहुत चाह थी उसे अपने मन की हर मुराद पूरी करने के लिए उसके प्राण अटके पड़े थे और अपना अंत समय सामने देखकर यह कल्पना नहीं कर पा रहा था कि उसके बाद उसकी वीणा किसी और के साथ बंध जाएगी अपना अंत सामने देखकर वह अपने आज को भूल गया था और अपने बाद के विषय में सोचकर अपने वर्तमान के कष्ट को भूलने की चेष्टा कर रहा था मां निर्मला कुछ सम्भली तो बोली आज सुनीता भी आ रही है उसके बाद बुलवा लूंगी प्रिया को तब आप ही प्रिया से बात कर लेना आप ही अमित को मना लेना देव ने सुना और इतने से ही उसे तसल्ली हो गई मां निर्मला ने सोचा दिन में बाबा भूतनाथ आएंगे उन्हीं से प्रार्थना करेगी वही कहेंगे देव को अपना हट छोड़ देने को लेकिन ऐसा नहीं हो पाया ना बाबा आए और ना ही देव को कोई रोक पाया जाने से देव चला गया रात को नौ बजे एकाएक उसके शरीर ने खून व ग्लूकोज लेना बंद कर दिया देव की सांस उखड़ी और अंतिम क्षण उसके हाथ ऊपर उठे और बाबा बाबा कहकर देव चला गया जाने वाले के मन में जो आस्था जन्मी थी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसे उसने अपने संस्कारों के राम की पदवी दी थी, जिसे उसने अपने जीवन का रखवाला मान लिया था, वह उसी राम को स्मरण करता हुआ अपना शरीर छोड़ गया। बाबा के तंत्र ज्ञान ने जान लिया था कि 27 को देव कष्टों से मुक्ति पाएगा, कष्ट निवारण से उनका यही तात्पर्य होगा वीणा और देव का यह कष्टमय साथ दो वर्षों से कुछ दिन ऊपर का था। देव के दाह संस्कार के बाद अमित ने महसूस किया कि मोहन कुमार, निर्मला, सुनीता और निम्मी एक कमरे में बंद होकर कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया, जिज्ञासा थी, लेकिन उनके कमरे की ओर जाना उसे उचित नहीं लगा लेकिन उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी निम्मी आकर उसे अपने साथ कमरे में ले गई कमरे में सबकी उपस्थिति होते हुए भी बिल्कुल चुप्पी थी मोहन ने अमित को अपने पास बिठा लिया कुछ ही क्षण पश्चात उसने बात शुरू कर दी अमित देव के बाद वीणा के प्रति हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके भविष्य के प्रति कुछ निर्णय करें निर्णय कैसा अमित ने बीच में ही प्रश्न किया उसी के लिए हम विचार विमर्श कर रहे थे और अब हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है तब मोहन कुमार ने कहा अमित से अमित ने देखा मां निर्मला चाहकर भी उससे आंखें नहीं मिला रही बस उनकी आंखें आंसुओं से गीली होती जा रही है सुनीता की ओर देखा उसने और उसके चेहरे के भावों को देखकर अमित को ना जाने क्यों अपनी धड़कन बढ़ती महसूस हुई। सुनीता के चेहरे पर दुख की अपेक्षा कुछ खुशी के भाव थे, जैसे मोहन कुमार से विचार-विमर्श करने के पश्चात उसके मन से सभी के प्रति रोष समाप्त हो गया मेरी सहायता मैं तो भाभी की खुशी के लिए पहले ही दिन से यथा संभव प्रयत्न करता रहा हूं और करता रहूंगा इसके लिए किसी को मुझे मेरे कर्तव्य का स्मरण करवाना जरूरी नहीं।, नहीं ऐसी बात नहीं है हम तो समाज के दस्तूर की बात कर रहे हैं देव के जाने के बाद वीणा इस घर में अकेली ना रहे और हमारे घर का कोई सदस्य उसे अपना ले मोहन कुमार ने दो टूक बात कह दी अमित के सिर पर पहाड़ गिरा जैसे फूट पड़ा सुनकर क्या बहकी बात कर रहे हैं किसके दुख को कम करने की सोच रहे हैं आप रोना तो रुका था कुछ देर पहले लेकिन रोने का वातावरण तो था ही और अमित इतनी जोर से रोने लगा कि निर्मला को आगे बढ़कर उसका सिर अपनी गोद में लेना पड़ा तब निम्बी ने कहा अरे अमित ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा धैर्य से सोचो और सोचकर ही कुछ निर्णय लो तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा यह बात तो हम सब विचार कर रहे थे हमने तो तुम्हारी राय मांगी है तब अमित ने आंसू पोंछते हुए कहा विचार करने से पहले या मेरी राय मांगने से पहले आप लोग ये तो सोचते कि अनहोनी जो हुई है उसको सहने की शक्ति पैदा करनी है हमें भाभी में और आप एक और अनहोनी की बात कर रहे हैं जिसे जानते समझते हुए आप होने की दावत दे रहे हैं एक नहीं तीन तीन जिंदगियों से खेलने की कोशिश करना कितनी बड़ी समझदारी है तब मोहन कुमार ने कहा अमित यह समय भावुकता का नहीं सोच समझकर कुछ करने का है हम में से कोई तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हम तो यही कह रहे हैं कि समाज में ऐसा होता रहा है ऐसा अभी भी होता है और यह इसीलिए होता है क्योंकि घर की इज्जत घर में ही बनी ढकी रहती है और इससे आगे निर्मला ने कहा बेटा तुम्हें अपना बेटा तो मैं कहती ही हूं इसीलिए हक समझकर कुछ कह रही हूं जानते हैं वीणा कहां मानेगी जानते हैं प्रिया भी नहीं सह पाएगी उस पगली को भी मैं तैयार कर लूंगी अपनी बहन की खातिर वह भी यह कुर्बानी दे देगी यह सुनकर अमित को लगा कि उसका सिर घूम रहा है वह कुछ कहने के लिए तैयार हो ही रहा था कि प्रेम कमरे में आ गया अमित के मनोभावों के विषय में प्रेम व प्रेम के मनोभावों को अमित काफी सीमा तक समझने लगे थे तब अमित ने उचित जाना कि वह इस सब से बेहतर प्रेम से बात कर सकता है उसने तब उठते हुए कहा मैं सबसे पहले प्रेम से अलग से बात करना चाहता हूं और इससे पहले कि कोई कुछ और बात कहता वह प्रेम को लेकर बाहर चला गया प्रेम को अमित ने जैसे उन सब के विचारों से अवगत करवाया वह एका एक बोल उठा तुम भी कमाल के हो अमित इतनी बेतुकी बात के विषय में सोचने की या सलाह करने की क्या आवश्यकता है इसका एक ही शब्द में उत्तर ना है बस और कुछ नहीं इस पर अमित ने कहा सिर्फ भैया कहते तो बात और थी मम्मी और सुनीता दीदी की राय भी उसी में थी मम्मी से उसका तात्पर्य निर्मला से था मम्मी दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती है और यही हाल सुनीता दीदी का है दीदी के लिए प्यार का कोई अर्थ नहीं वे प्यार को बकवास समझती हैं और प्यार की भावना को झुठलाने के लिए हमेशा फर्ज की दुहाई देने लगती है। उनको तो इस बात में सबसे अच्छी बात यही लगी होगी कि वीणा का घर बस जाएगा बस प्रिया की भावनाओं की था नहीं उन्हें वे समझती हैं वह झट से समझ जाएगी प्रेम की बातों से अमित का मन शांत हो रहा था प्रेम कहे जा रहा था इस बात को भूल जाओ ऐसे कि कभी कुछ तुमने सुना ही नहीं मैं समझता नहीं क्या वीणा दीदी को तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो प्रिया वे तुम्हारे प्यार की कोई सीमा नहीं एक नया रिश्ता बनाकर मैं तीन तीन हत्याएं देव की दुखद घटना के साथ साथ नहीं होने दूंगा वक्त वीणा दीदी का यह घाव भर देगा देख लेना मुझे तो भरोसा है भगवान पर तुम पर और उसके हर शुभ चिंतक पर।, पर यह यदि लगा दिया तो तीनों को कैंसर से भी अधिक बुरी तरह चाट लेगा तब अमित प्रेम से लिपट गया कमरे में लौटकर प्रेम ने मां निर्मला से मोहन कुमार से अलग जाकर दो टूक बात कर ली और यह निर्णय स्वयं पूरी तरह रद्द हो गया अमित को इसका आभास बहुत जल्दी लग गया जब निम्बी भाभी ने उससे कहा था मैं आंटी से अब बात करूंगी देव की क्रिया के बाद कि अमित प्रिया की शादी सादगी से दो तीन महीने बाद ही कर देनी चाहिए तब अमित ना चाहते हुए भी मुस्कुरा पड़ा निर्मला व सुनीता को भी प्रेम ने अच्छी तरह समझा दिया था तभी अगले दिन निर्मला अमित को अलग लिए बैठी रही और उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए प्यार से बोली बेटा पर भरोसा है मुझे प्रेम जितना तुम ही मेरी वीणा का ख्याल रखोगे उसके भविष्य के विषय में तुम स्वयं कुछ सोचना मैं जो कुछ भी कह गई थी उस दिन भूल जाना उसे कभी भी प्रिया से जिक्र मत करना इस बात का उसे भी दुख होगा वीणा संभल जाए फिर हम तुम दोनों की शादी कर देंगे अमित को एक बात समझ आ गई उस दिन मां निर्मला क के की भावनाओं की था लेकर उनके विचारों को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है लेकिन मां निर्मला स्वयं कहकर भी यह बात प्रिया से ना छिपा पाई वीणा के लिए रोते हुए सब कह गई प्रिया से देहरादून पहुंचकर प्रिया भावनाओं से लिपटी अमित को पत्र लिखने बैठ गई मेरे प्रिय अमित प्यार मेरा मन ठीक नहीं बहुत जटिल उलझन में उलझा हुआ मन तुमसे कुछ कहना चाहता है अमित कहां से शुरू करूं और कहां इस बात का अंत होगा अभी पता नहीं हर एक चीज आज वीरान नजर आती है क्यों अमित ऐसा क्यों होता है प्यार की कोई इज्जत नहीं करना जानता क्या प्यार सिर्फ प्यार नहीं होता क्यों सब इसे केवल एक भावना मात्र समझते हैं सभी कहते हैं समय के साथ हर कोई अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाता है परिस्थितियां बदल देती हैं सभी को लेकिन नर्म दिल बदल कर पत्थर का कोई कैसे लगा लेता है कोई नहीं जानता अमित कैसे तुम तक अपने मन की हर बात पहुंचाऊं कैसे लिखूं वह सब जिसे लिखते समय मेरे हाथ कांपने लगते हैं अमित बताओ मुझे जोर से बताओ मुझे कि सारी दुनिया सुन ले कि तुम मेरे हो सिर्फ मेरे मैं तुम्हारी रहूं या ना रहूं मुझे इससे कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी नहीं क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे लिए तो तुम हमेशा सदा सदा के लिए मेरे रहोगे चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत रहे तुम्हें मेरे दिल जब एक बार अपना मान लिया है तो तुमको मेरे मन से कौन निकाल सकता है कोई नहीं भगवान भी नहीं अमित तुम मेरी आंखों से दूर हो मेरी आंखें तुम्हें देख भी नहीं पाती लेकिन कहीं ना कहीं हर समय तुम्हें अपने ही भीतर ढूंढ लेती हैं हर आहट पर तुम्हारे आने की शंका होती है और मेरे कान चौबीस घंटे तुम्हारी कार की ही आवाज सुनते हैं कभी लगता है कोई कार रुकी गेट खुला मेरा दिल धक, धक करने लगता है पर तुम कभी नहीं होते अमित तुम्हारी बेहद याद आती है ऐसा लगता है कभी-कभी कि सब तुम्हें मुझसे छीन रहे हैं और तब देखती हूं तुम्हें कोई जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले गया ना मैं कुछ कर पाई ना तुम बस सूनी आंखों से एक दूसरे को देखते देखते हम जुदा कर दिए गए अमित बहुत डर लगता है अब हम बेबस ना हो जाएं हमारे सपने टूटकर ना बिखर जाएं कहीं अमित हमारी किस्मत हमें चाहे कहीं भी ले जाए पर एक बात याद रखना हमेशा कि तुम मेरी नजरों से जितने दूर होगे मेरा मन तुम्हें उतना ही करीब पाएगा अमित मैं लिखना क्या चाह रही हूं और लिखा कुछ और ही जा रहा है जो लिखना चाह रही हूं वो लिख नहीं पा रही मेरा मन बहुत अस्थिर है तो मुझे अपनी चिट्ठी में जो कुछ नहीं लिख पाए मैंने उसे जान लिया है तुम आजकल बहुत परेशान हो मुझे पता है हाँ अमित इसका कारण भी मुझसे छिपा नहीं है बहुत समझदार तो नहीं हूं मैं लेकिन फिर भी कुछ तो समझती हूँ और इसीलिए तुमसे तुम्हारी परेशानी कम करने के लिए कह रही हूं कि तुम अपने लिए अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत अमित देखो तुम मुझे अपना कहते हो ना फिर तुम्हारा निर्णय क्या मेरा निर्णय नहीं है क्या तुमको मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं मैं स्वार्थी नहीं हूं अमित और सबकी खुशी के आगे मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। किर मैं दुखी भी तो नहीं हूँ। तुम खुश रहो मेरी तो सबसे बड़ी यही खुशी है। अमित अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हें यह पत्र कल मिल जाएगा। मैं इसे नवीन भाई साहब के साथ भेज रही हूँ। वे आज मम्मी के पास शोक प्रकट करने आए थे और किसी काम स वही वीणा दीदी से मिलने की इच्छा रखते हैं अमित मेरी चिंता मत करना लेकिन करना वही जिसके लिए तुम्हारा दिल तुम्हें इजाजत दे इन्हीं भावनाओं के साथ सिर्फ तुम्हारी प्रिया अमित पत्र पढ़कर भावुक हो उठा वह किसी तरह उड़कर प्रिया के पास पहुंचना चाहता था साथ ही उसे मां निर्मला पर भी क्रोध आ रहा था स्वयं उसने उसे रोका था प्रिया से कुछ भी जिक्र करने को और स्वयं घर लौटकर उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की थी अमित जल्दी से प्रिया को कुछ शब्द लिखकर भेजना चाह रहा था ताकि नवीन भाई के हाथ आज ही प्रिया को उसके मन का हाल मालूम पड़ जाए